खट खट खट विक्रांत अभिनैना के बारे में सोच ही रहा था कि किसी ने उसके दरवाजे पर आकर दस्तक दी विक्रांत को समझ नहीं आया कि आखिर इतनी सुबह सुबह कौन आ सकता है विक्रांत बिस्तर में पड़े पड़े ही उंगते कौन है? इतनी सुबह सुबह कि किसी के यहाँ जाने का कोई टाइम होता है इतनी सुबह सुबह कौन आता है गुस्से से बुदबुदाता हुआ विक्रांत बिस्तर से निकल कर बाहर आया फिर उसने दरवाजे में लगे हिडन होल में से झाँक कर देखा तो दंग रह गया दरवाजे पर विक्रांत की माँ विक्रांत का घर मुंबई से लगभग एक सौ पचास किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में था उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ इस तरह से अचानक उसे मिलने घर आ सकती है विक्रांत पिछले कई सालों से अपने गांव नहीं गया हुआ था दरअसल अपने पिछले जन्म के कर्मों की वजह से वो माँ बाप से दूर ही रहता था उसके अंदर अपने माँ बाप और फैमिली को फेस करने की हिम्मत नहीं थी इसी वजह से वो लोगों से दूर ही रहने की कोशिश करता था आज भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो अपनी माँ का सामना करे अभी विक्रांत दरवाजे के पास खड़े होकर कुछ सोच विचार कर ही रहा था कि फिर से दरवाजे को पीटने की आवाज आने लगी विक्रांत की माँ की उम्र कोई बासठ 63 साल की रही होगी लेकिन वो देखने में काफी उम्रदराज़ लगती थी शायद ज्यादा काम करने की वजह से उसके चेहरे पर झुरियां सी पट गई थी वैसे तो विक्रांत बहुत बोल्ड है वो किसी से भी बात करने और किसी को भी सबक सिखाने की हिम्मत रखता है लेकिन आज उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था उसे सूझ नहीं रहा था कि आखिर अपनी माँ का सामना कैसे करे उनसे क्या कहेगा क्या बताएगा कुछ भी उसे नहीं सूझ रहा था अब तक भोर हो चुकी हल्का का उजाला भी हो गया था विक्रांत की माँ दरवाजा पीट रही थी कि घर के बगल वाली बालकनी से मोनिका की आवाज सुनाई पड़ी अरे इतनी जोर से दरवाजा क्यों पीट रही है कौन हूँ आप मैं विक्रांत की माँ हूँ विक्रांत का घर यही है न वो पुलिस में है विक्रांत ने अब बस तुरंत ही दरवाजा खोल दिया अरे माँ आप यहाँ बताया नहीं अचानक से कैसे अभी विक्रांत अपनी माँ से बात कर ही रहा था कि अचानक से उसे अपने प्यारे कुत्ते के महेश के की सुनाई पड़ी। महेश अपने दुम हुआ तरफ गोल गोल चक्कर लगाने लग गया ओह हो तुमने घर में कुत्ता पाल रखा हे भगवान विक्रांत की माँ चिल्ला पड़ी कुत्ते के साथ ही मोनिका भी अब तक छत की बाउंड्री वॉल फाद कर विक्रांत के कमरे के सामने आ चुकी थी विक्रांत की मां ने पहले कुत्ते को घृणा से भरी नजरों से देखा और फिर मोनिका को भी शक भरी निगाहों से घूरने लगी ओह आंटी नमस्ते मोनिका इस वक्त ब्रश कर रही थी उसने अपना ब्रश नीचे करते हुए कहा फिर उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत सर ये अब बिल्कुल ठीक हो गया है बस इसे ज्यादा भागने मत दीजिए वरना पैर का घाव फिर से बढ़ सकता है थैंक यू थैंक यू माँ विक्रांत ने मोनिका का इंट्रोडक्शन माँ से करवाया माँ ये मेरी पड़ोसी है मोनिका लेकिन विक्रांत के माँ ने मोनिका की तरफ ध्यान ही नहीं दिया वो चुपचाप घर के भीतर दाखिल होगी विक्रांत को एहसास हो गया था कि माँ इस वक्त गुस्से में उसने तुरंत मोनिका को इशारा करके यहाँ से जाने के लिए कह दिया और फिर माँ के पीछे पीछे अंदर का महेश उसकी माँ को पहचान नहीं रहा था सो उनके आगे पीछे घूमते हुए भोंक रहा था हट यहां से माँ ने जोर से कुत्ते को डांट दिया फिर वो तुरंत ही दो मिलाता विक्रांत के पीछे जाकर चुप गया मैं तुमसे कह रही हूँ ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है इसको घर में बताने दिया करो मैं तो चेहरा देखकर लड़कियों के बारे में बता दूं। ये बहुत चलाक लड़की थी तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है मां विक्रांत गुस्से से चिल्ला पड़ा लेकिन अगले ही पल उसे बड़ा अजीब सा लगा आज ना जाने कितने दिनों बाद उसके मुंह से माँ शब्द निकला था विक्रांत इसलिए थोड़ा भावुक भी हो रहा था हाँ तुम, तुम उससे ज्यादा इस कुत्ते को प्यार करते हो तुम्हें इस कुत्ते की परवाह लेकिन मेरी नहीं है माँ ने कु की तरफ देखते हुए कहा माँ ने कु महेश की तरफ देख डांटते हुए कहा वो अभी बोल ही रही थी कि उसकी नजर विक्रांत पर पड़ी फिर वो तुरंत ही लपक कर विक्रांत के करीब पहुंची और उसे गले लगाते तो हुए बोल पड़ी अरे मेरा बच्चा क्या हुआ तुम्हें चलो तुम पहले तुम पहले हॉस्पिटल चलो विक्रांत की माँ ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा तुम ऐसे आराम से कैसे बैठ सकते हो तुम्हारे सिर्फ चोट लगी है और, और तुमने बाल क्यों इतने छोटे करवा रखे तुम्हारा चेहरा भी सूझा हुआ है माँ बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी तुम्हें ये पुलिस की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते ना घर के लिए टाइम है ना खुद के लिए आग लगे ऐसी नौकरी को ऐसी नौकरी का क्या ही फायदा है जब इसमें तुम अपना ही ध्यान नहीं रख पाते हो विक्रांत की माँ बार बार उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रही थी तुम हॉस्पिटल चलो पहले तुम अपना इलाज करवाओ वो बार बार विक्रांत को खींच रही थी और फिर विक्रांत का कुत्ता कुछ समझ नहीं पा रहा था तो वो कभी विक्रांत के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था तो कभी दुम हिलाते हुए उसकी माँ के चारों तरफ घूमने लगता फ्रस्ट्रेटेड हो गया बस करो माँ नहीं जाना मुझे हॉस्पिटल में ठीक हूँ बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ बिल्कुल ठीक हूं मैं विक्रांत ने थोड़े सख्त से भरे लहजे में जवाब दिया अब जाकर उसकी माँ चुप होकर सोफे पर बैठ गई फिर कुछ पल शांत रहने के बाद कहने लगी बेटा तुम्हें कोई दिक्कत है क्या तू हर महीने हम लोगों को ही इतने पैसे भेज देता है तेरे पास तो पैसे बचते ही नहीं होंगे ये ये घर तू इतना बड़ा रेंट पर लिया है इसका रेंट कितना होगा बहुत ज्यादा होगा ना बहुत पैसा खर्च होता है ना तेरा तू हमसे कुछ कहता नहीं इतना कहते हुए ने अपना पर्स निकाल लिया और फिर उसमें ये, ये अरे नहीं माँ इसे रखो पैसे है मेरे पास तुम इतना परेशान क्यों हो जाती हो विक्रांत ने जवाब दिया इसके साथ ही विक्रांत काफी भावुक भी हो गया था आज तक उसकी इतनी केयर किसी ने भी नहीं की थी आज तक किसी ने उसका हाल भी नहीं पूछा था लेकिन माँ अपने बच्चे के चेहरे को देख कर ही उसकी परेशानी समझ जाती है वाकई में इस दुनिया में किसी भी इंसान की फिक्र उसकी माँ से बढ़कर कोई नहीं कर सकता दुनिया के सारे रिश्तों में स्वार्थ भरा होता है सिर्फ माँ का प्रेम ऐसा होता है जो कि निस्वार्थ होता है उसे तुमसे कुछ नहीं चाहिए होता वो फिर भी हमेशा आपकी सलामती की दुआ मांगती रहती है विक्रांत अपनी माँ के इस व्यवहार को देख थोड़ा भावुक हो गया ओहो माँ विक्रांत की माँ ने उसके माथे पर लगी चोट को देखते हुए कहा अब मैं क्या करूँ तुम ही बता हे भगवान हमें अभी वहाँ भी जाना है और तुम अपने सिर पर चोट लगवा के बैठे हो क्या करूँ मतलब कहाँ जाना है विक्रांत ने कन्फ्यूज होते हुए पूछा हमें कॉफी शॉप चलना है वहाँ पर एक लड़की आ रही है उससे मिलना है तुझे माँ ने मुस्कुराते हुए कहा मानो वो विक्रांत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हो